गुरु पद भक्त वंदे गुरुपद्द्वंद भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नित्ता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधि चरणोद गोपीजन समयुत बिंदवन मनोहर वाश्छाकूश कृपा सिंधु पति पावन भैष्णवेभ्यो नमो नम मोक वाचा लंगुतगिरी लंग यु वंदे परमाधवृंदी वै पीया वैकेशव से कृष्णभक्तिपदे दे देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चीव नरम देवी सरस्वती वैसम तथो जो मुदी संतने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्तगुरभक्तिक्त भक्ति भक्तिमदेम सदा पिभवनमीष्टोहम पदम शिव विरचि तरण्यम भीतातिहांपनपाल भवदीपूत वंदे महापुरशते चरण तैक्ता दुस्त सुसी तो लक्षक्षीम धर्मीर्ज वचसा जदगा दधाद वंदे महापुरशते चरण यत्दपल्लवनखचंदमि छठाया विस्फुजित कि गपवधु सुमदर्शी पूर्णानुरागर सारमूति साराधिकाई कदा कृपा कर श्रीकृष्ण चैतन्न प्रभुनतानंद्रियातदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे अजान लंबित भुजौ कन का बदत संकर्तन गितरो कमलायताक्ष ईशाम बरो द्विज भरो, भरो जुगध पालो वंदे जगत प्रिय करु करुणा बतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुरी दिव्यूप मुक्ति मुक्ति दिन भावानुपेन सदा न गंगातरंगरमणीयजटाकलाप गौरी निरंतर तवाम भाग नारायण प्रियमदापरा नसीपति भज भीषनाथ बागने लक्ष्मी लक्ष्मीस्व च वक्षसि यस्ते हृदय संबी तंगम भज हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे रा राम राम हरे हरे आचार्युवान पुरुषो वेद आचार्युवान पुरुषो वेद सिसिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल ने बताएं जब भगवान का इच्छा का साथ जीवों का इच्छा मिल जाते हैं तब जीवात्मा सुखी होते हैं जब भगवान का इच्छा का साथ हमारा इच्छा मिल जाए तो वास्तव रूप में मैं सुखी बन जाऊं। ये जगत से छुटकारा मिलना संभव नहीं है पहले भी चर्चा हो चुका बहुत ये जगह से निकालने के लिए गुरु वैष्णव का कीपा चाहिए बिना गुरु भवन दि त्वरई तो न कोई अब आचार्यवान पुरुषो वेरा ये भी हम बात बताया जिसका जिंदगी में आचार जो ग्रहण का कर्म जो है क्रिया जो है समाप्त हुआ जिन्होंने आचार जो ग्रहण किया जिंदगी में वास्तव उनका लिए ही परम पुरुष को जानना संभव है आचार जो बांध जो आचार जो प्राप्त हुआ है जिसका जिंदगी में आचार जो ग्रहण का कर्म सुष्ट रूप में संपन्न हुआ है उसका लिए ही संभव है परम पुरुष का बारे में जानना अर्थात तत्वज्ञान तो तो प्राप्त होना परम पुरुष का बारे में दूसरा कोई रास्ता नहीं है जानने का जीवात्मा जन्म होने का बाद तीन जन्म बोला जाता है तीन किस्म का जन्म एक है शुक्र जन्म एक है सावित्री दिक, जब दिक्क जब दिक्क तुम्हारा जनवी होता है फिर उसके बाद दीखा होता है वो असली जन्म क्योंकि शास्त्रों का कहना है विचार है जन्मनाथ जाति शुद्रोह संस्कारा द्विजो भवे जितना सारे आदमियों का जन्म होता है सारे सूद्रो यहाँ तक कि आप बोलेंगे महाराज ये तो विशुद्ध ब्राह्मण घर का लड़का है विशुद्ध विशुद्ध ब्राह्मण घर का लड़का ले, इसका मतलब है सात पीढ़ी तक ब्राह्मण तो रक्षित हुआ है किसका किसी का खानदान में सात पीढ़ी तक ब्राह्मण का जो शुद्ध आचार नियम धीरे धीरे पालते आ रहा है तो उसी का खानदान में जो जो व्यवस्था है वो उसमें ठीक है बाकी वो धीरे धीरे कमती होते होते तीन चार पीढ़ी तक कम से कम आजकल का फिर भी वही भी वो भी नहीं रहा वो भी खत्म हो गया किसी का खानदान में कोई पैदा हुआ है फिर भी वो शूद्र है ब्राह्मण का खानदान में अगर पैदा भी हुआ है तुम्हारा दृष्टि से वो भी शूद्र है जन्म के साथ साथ शुद्र ही होता है उसका बाद संस्कार कर्म चलते रहे उसका बाद उसका दिजय संस्कार होता है। उसका पहले होता नहीं उपनयन संस्कार जो जनुई संस्कार इसका बारे में ये बताया गया उपनयति उपनयति वेद समीपे उपनयन का मतलब है तुम्हारा जनुई हुआ है लेकिन फिर भी आज तुम शूद्र हो तुम्हारा मन का भाव शूद्र मापी आचार विचार चलना फिरना बातें करना सारे तो उपनयन हुआ नहीं पोपाद का साथ बहुत लड़ाई हो गया तमाम दुनिया लड़ाई किया आ, वो जैनवी संस्कार हो गया पोपाद ने इस शास्त्रों का विचार का अनुसार किया है किसी का अगर संस्कार हुआ संस्कार होने का बाद उसका जो गौड़िया समाज में हमारा गौड़ी मठ में जो जेनुई देने का व्यवस्था है उसका मतलब है प्रभुपाद कम से कम बोला कम से कम तुम ब्राह्मण का जो विचार है कम से कम उसमें उस तक चलो कम से कम ब्राह्मण हो जाओ जेनुई देने का साथ साथ ब्राह्मण नहीं हो जाता जेनुई देने का साथ साथ ये चुनौती आता है तो तुमको कम से कम ब्राह्मण ब्राह्मण का क्वालिटी अटेंड करना वैष्णव तो बहुत ऊंचा है बारह गुण है ब्राह्मणों में वो बारह समो दमो सरलता आर्जो सारे जो गुण हैं ये कुण कम से कम अपना जिंदगी में लाओ मिनिमम नहीं तो तुम्हारे लिए रास्ता बंद हो जाएगा ये कोई जोर जबरस्ती का बात नहीं कोई लड़ाई करेंगे झगड़ा करेंगे ये हैसम प्रसीड्योर एक एकदम पर्टिकुलर प्रोसीड है एकदम विज्ञान भित्तिक पथ है जेनई दिया जनवी देने का जनई का संस्कार का विधान है शास्त्र में है ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्यों सबका वो जो जन संस्कार हो सके लेकिन होने का बाद जन संस्कार होने का पहले उसका मन का क्या भाव है ये विचार होना चाहिए उसका बाद जन संस्कार हो तो वो सही मार्ग पर चले तो कम से कम वो ब्राह्मण ब्राह्मण का क्वालिटी है कम से कम आना चाहिए और भाव लेके तुम चलोगे तो अर्चन भी नहीं होगा कुछ नहीं हो पाएगा बहुत विचार है तुम्हारा हाथ का रोशी नहीं चलेगा तुम्हारा हाथ का अर्चन नहीं चलेगा कुछ नहीं होगा जब तक मैंने क्योंकि सालग्राम को स्पर्श करो तो कष्ट होगा हरिभक्ति विरास में लिखा है वज्रो सूचिको उपनिषद बोल के उसमें विलास में दिया गया सनातन गोस्वामी जी ने बोला दिखे हैं जो कोई अगर शूद्रोह जिसका अंदर में काम क्रोध है इसी लेकर वो सालग्राम को स्पर्श किया गुरुजी अक्सर बोलते थे तो सालग्राम मतलब साक्षात भगवान सालग्राम मतलब साक्षात भगवान सालगम रूप में बोला सालगाराम बोलते हैं कि हमारा शरीर में जैसे कि कोई चाकू लगाता है ऐसा ऐसा करके हजारों चकू हमारे शरीर में किसी शूद्रो ने नालायक ने मेरे को स्पर्श किया तो उसका, उसका उसका अंदर में काम है कोभ है लोभ है वो जो हमको स्पर्श किया और तो उसके द्वारा हमको लगता है हमको त्रिशूल देखा हमको मार रहा है चाकू मार रहा है शरीर में पूरा शरीर इतना कष्ट होता है हरिभक्तिविलास में है दुखी मत बनना स्टैंडर्ड बात है वो सुनने के बाद हम लोग को परफेक् पर्फे, परफेक्शन में परफेक्शन जो है हमारा जो गोल है उसमें जाने के लिए धीरे धीरे तरक्की होना चाहिए एक साधक डेली रात को सोने का पहले सोचेगा कि आज मैंने क्या क्या अन्याय किया पाप किया अपराध किया और काल से ये ना हो आज मेरा भजन का तरक्की कितना हुआ कहाँ तक हुआ कहाँ तक हुआ मेरा तरक्की ये सब जो विचार है वो होना चाहिए आज हमारा कैसा तरक्की हुआ कितना तरक्की हुआ उसका बाद काल फिर विचार करेंगे ऐसा करके एक साधक का ज़िंदगी में एक साधक का ज़िंदगी में हर वक्त हर बकत चेतना जागृत होना चाहिए शास्त्रों का विचार का अनुसार ऐसा है गुरुवार को बोलते थे जे चेतना का धुनी जैसे धुनी जलाता है ना रात को कोई ठंडी का मौसम में संत लोग धुनी जला के भजन करते हैं तो तुम्हारा तुम जो साधक बनने के लिए आए हो तुम्हारा अंदर में हर बकत चेतना का धुनी जला के रखो हर वक्त कॉन्शियस बी अलर्ट हर वक्त एक इधर से उधर जाओ एक एक पदक्षेप एक एक बोलना एक एक बोलचाल जो कुछ है आपका उठना बैठना दृष्टि सारे शुड बी अंडर कंट्रोल सारे आपका गुरु वैष्णव का ज़रा कंट्रोल्ड होना चाहिए हम लोग गुरु वैष्णव का कंट्रोल करेंगे ये तो असुर का विचार है गुरु वैष्णव को कंट्रोल नहीं किया जाता वो तो इच्छा करके बोका बनता है हम लोग गुरु वैष्णव के द्वारा कंट्रोल्ड नियंत्रित होने का प्रचेष्टा करे तो इसी में ही भलाई है इसमें ही रहस्य है भजन का रहस्य अर्थात धीरे धीरे भजन करोगे तो जो इधार का विचार है वो विचार करने का पहले हमने ये सब बात को उठाया इसलिए कि गीता का प्रारंभ देखोगे पहले कर्मार्पण कर्म कर्मों का बारे में उत्साह दिया कर्मार्पण फिर वह ज्ञान का बारे में है ना सारे उपदेश धीरे धीरे समत्व बुद्धि धीरे धीरे आगे चलकर बहुत सारे उपदेश किया फिर बारहवा श्लोक में भक्ति योग का बड़ा विशेष वर्णन है और भक्ति योग का सक्सेसफुल होना ये 18 नंबर जो जो अध्याय है उसमें सर्वधर्मानंद परित्यज माम एकम शरणम भजो ये सब बात हमने थोड़ा टच किया था अभी तक भगवान गीता में जो उपदेश किए अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है तो भगवान पहले क्या किए पहले उसको आत्म तत्व को उपदेश किए आत्मतत्व का बारे में उसका जानकारी हो जाए तो उसका अंदर का जो जो भाव है अर्थात युद्ध नहीं करेंगे ये सब जो भाव है इमोशन है शोक मोह ये सब नहीं रह नहीं रह पाएगा इसीलिए पहले भगवान श्री कृष्ण आत्मतत्व को उपदेश किए न जाते मृत इत्यादि बोला आत्मतत्व का उपदेश फिर उसका बार भगवान श्री कृष्ण अभी उपदेश करेंगे कैसा बोले कर्मार्पण कर्मण्य वहादिका रस्ते माँ फलेशु कदाचन ये भी तजब की बात है हैरान की बात है आदमी पागल हो जाएगा बोले कैसा बात है काम करो लेकिन उसका फल क्या होगा उसका चिंतन मत करो लोग तो पहले बोले हमारा फिर क्यों करेंगे हमारा क्या दर कर हम पागल है क्या हम काम कर रहे हैं कि फल हो जाएंगे नहीं लेकिन भगवान का जो ये जो उपदेश है इसका बड़ा रहस्य है बहुत आदमी बोलते हैं क्वेश्चन करते हैं कि भगवान श्री कृष्णों को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इतना बातें बोलने का क्या दरकार था पहले ही बोल देते थे देखो भक्ति जोग में ये विधान है भक्ति योग का श्रेष्ठत्व तो है आ, ऐसा रास्ता करो तो इसका जो विचार है इसका बारे में उत्तर ये है कि ये जगत में तरह तरह का आदमी का संस्कार है एक किस्म का आदमी नहीं हजारों हजारों किस्म का आदमी है उसका मन का संस्कार एक हृदय का संस्कार एक एक किस्म का है तो तमाम दुनिया को व्यवस्थित करने के लिए जो जिसका जो स्थिति है पोजीशन है रैंक है ये तमाम समाज को व्यवस्थित करने के लिए भगवान पहले शुरुआत किए आत्मतत्व ज्ञान से आत्मतत्व हो जाए तो बहुत सारे फ़ायदा है फिर आत्मतत्व का बारे में बोलते बोलते अर्जुन किसी भी हालत से मानता नहीं उसका बाद फिर कर्म कर्मोतत्वों का बारे में ज्ञान कर्म कर्मोतत्व कर्मार्पण का बारे में उपदेश करें कर्मार्पण करने का बाद उसका बाद ज्ञान का बारे में उपदेश करे सारे धीरे धीरे चल रहा है तो ये अलग अलग किस्म का जो पहले आत्मतत्वों तो का उसका बात कर्म कर्मों का विधान कर्मो कर्मार्पण पद्धति उसका बात ज्ञान मार्ग ज्ञान जोग ध्यान जोग राजगोह जोग धीरे धीरे है न बहुत सारे हैं ये सब जो है ये गीता है सार्वजन गीता शास्त्र जो है ना ये सार्वजनीन ये सब आदमी इसको एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि इसमें अपना अपना जो संस्कार है जो स्टैंडर्ड है इसी का मुताबिक जो ज्ञान का उपदेश दिया गया वो उसी को लेके संतुष्ट रहेगा कर्म मार्ग में चलने वाला जो है वो भी गीता पाठ करते बोले देखो भगवान बोला सुंदर है इसका उपदेश ले लेते ज्ञान मार्ग का आदमी बोलते थे, देखो गीता में बोला शंखोजोग का पूरा व्याख्या किया भगवान तो इसको ले लेते हैं जोगी लोग ऐसा ले लेते हैं जैसा जैसा जैसा मन का भाव है उसे ले लेते हैं ऐसा करके जैसा जिसका स्थिति है उसका मुताबिक गीता ऐसा एक शास्त्र है उनमें से अपना अपना स्टैंडर्ड का मुताबिक ज्ञान का आहरण करके अपना जो आध्यात्म तो उन्नति स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अध्यात्व उन्नति का रास्ता खोल देते हैं आध्यात् आध्यात्व उन्नति का जो क्रम विकास कर्म विकास है ना तो कम से कम कं वो रास्ता में चल पड़े। बहुत बात बताते हैं देखो कर्म मार्ग में भी गुरु मिलता है गुरु नहीं है जो कर्म मार्ग में चलते तो उसका गुरु नहीं है कर्म मार्ग गुरु है गैंग मार्ग में गुरु है सारे गुरु है लेकिन गुरु का गुरुत्व तो संपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित होता है भक्ति योग में कर्मों मार्ग में भी गुरु ग्रहण करते आदमी बहुत सारे करते नहीं श्री राम कृष्ण मिशन में वो कर्म योग का बारे में वहाँ भी गुरु है झगड़ा का बात नहीं ज्ञान मार्ग में योग मार्ग में है ना सारे गुरु है लेकिन गुरु गुरु का गुरुत्व का गुरु का जो गुरु का जो तत्व का जो संपूर्ण विकास ये एकमात्र तो भक्ति योग में प्रतिष्ठित सदगुरु का पासी मिलता है अर्थात गुरु ग्रहण करने का जो सबसे बड़ा यूटिलिटी उपयोगिता ये तुमको तभी मिलेगा जब भक्ति मार्ग में प्रतिष्ठित कोई सदगुरु आपको मिल जाए गुरुतत्व तो बहुत भाष्य है इसमें झगड़ा का बात नहीं है ये विचार की बात है भगवान श्री कृष्ण गीता में भी दिखा तो भगवान श्री कृष्ण पहले आत्मतत्व का उपदेश देते देते जातः सही ध्रुव मितुर ध्रुवम जन्म मित्स तस्मादरिहार्थे नम सच सचितु अर्सी उसके बाद अठाइस नंबर सोल श्लोक में हमने व्याख्या किया था श्लोक ऐसा है कि अव्यक्ता दीनी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनयानी एवं तत्वों का परिवेदना ये बात बोला था काल छोटा करके इसमें हमने व्याख्या किया था कि जब आत्मा अव्यक्त है इसको तुम देख नहीं सकते हो आत्मा का गति बड़ा रहस्यमय है लेकिन आत्मा जब किसी शरीर का अंदर घुस जाए अर्थात शरीर शिकार करे तो आत्मा का जो एक्टिविटीज़ है आत्मा आत्मा जो शरीर का ऊपर उसका प्रभाव है शरीर का क्रियाक्रम उठना बोलना चलना सब देख के आत्मा का आत्मा उपस्थित है दैट यू कैन फील आत्मा जो है तुम्हारा अंदर में हमारा अनुभूति कैसे मतलब तुम्हारा चलना फिरना उठना सब संभव होता इसीलिए हमको हंड्रेड परसेंट स्योर आपका अंदर में आत्मा है आत्मा का प्रभाव के बारे में हम बताया था आत्मा एक जगह है लेकिन वो पान अपान उड़ान समान ऐसा करके पूरा प्राण वायु पूरा शरीर में ऐसा उसका प्रभाव विस्तारित है कि प्राण उपस्थित है इसका लिए उसका जो प्रभाव है प्राणवायु को द्वारा प्राणवायु के द्वारा उसका जो प्रभाव है सारे शरीर में सारे लिंब अंग प्रत्यंग में उसका प्रभाव प्रकाशित होता होता है तो ये जो काल सहज व्याख्या किया था अर्थात आत्मा जब किसी शरीर को स्वीकार कर लेते हैं शिकार करने का बाद आ, आत्मा का प्रभाव देखा जाता है अर्थात पहले आत्मा अव्यक्त है जब शरीर को शिकार कर लिया तब लगता है आत्मा है उसका बाद जब शरीर छोड़ देते हैं फिर मर जाते हैं उसके बाद आत्मा नहीं है कहाँ गायब हो गया है ना तो पहले अव्यक्त हो उसका बाद व्यक्त हो उसका बाद फिर अव्यक्त लेकिन सीधा स्वामी जी आदि सारे इन लोगों का कहने का और गहरा विचार है वो लोग बोलते हैं अव्यक्तो जो प्रकृति है ये प्रधान अता सृष्टि का रहस्यों कब कभी भागवत एक महीना दो महीना तक चले अभी ऐसा धैर्य नहीं आदमी का पास आदमी का पास ऐसा धैर्य नहीं है पहले ऐसा था एक, एक संतो समाज में महाराज एकदम जैसे नशा हो गया और जो लोग रोटी बनाते हैं वो भी रोटी बनाते हैं दस आदमी बैठ गया पाँच हजार लोग प्रसाद पाए दस आदमी बीस आदमी उधर से कथा सुन रहे हैं कोई अलतूफलतूफ नहीं मास आनंद सभी चल रहा लेकिन कथा बंद नहीं कथा चल रहा है कथा को सेंटर करके और एक महीना डेढ़ महीना दो महीना तक कथा चल रहा है के एक एक श्लोक का सुंदर व्याख्या अब ये सुनने का भी धैर्य नहीं है और सुने भी आधार नहीं है आधार मतलब पॉट पात्रता नहीं सबसे बड़ा हमारा दुख के कारण है वर्तमान युग में कथा तो होते रहता है बहुत किस्म का गुरुवर्ग भी कथा बोला है वो भी चले गए और हमारा ऊपर भी दायित्व देके गया हम भी अपना दायित्व को निभा रहे हैं लेकिन हमारा अंदर में संतुष्टि इसलिए नहीं होता कि कथा बोले लेकिन कथा बोलने का बाद हम देखते नहीं कि वो पात्रता नहीं है अर्था वो हम इतना खून को बहाया उसके बाद उसका जो यूटिलिटी जो कैच किया ये हम पात्रता देखते नहीं इसलिए हम भी बहुत बड़े दुखी हैं तो भी सुना चक्रवत भी बोलते हैं सीधा साई पाद का सीधा साई पाद का वक्तव्य है जगत का वो जो निर्विशेष मूल उपादान जहाँ से प्रकृति प्रतिष्ठित हुआ है ये इसको नाम है अव्यक्त तो प्रकृति बा प्रधान बोला जाता है और प्रधान से धीरे धीरे आपका ये दृश्यमान जगत प्रकाशित तो होता है एक उदाहरण दे दे मिसाल बहुत अच्छा लगेगा आपको भले महाराज एक बट विक्षो एक बट विक्षोभ उसका जो फल है वो फल नीचे गिर गया वो फट गया और एक पंछी ने फल को खा लिया उसके बाद वो उसका बाद वो पंछी ने अपना विष्ठा को तैग किए और वो विष्ठा तैगने का बाद वो अगर कोई स्वीटेबल जाएगा सही जाएगा वो विष्ठा गिरे तो उसका बाद जल जलवायु मिट्टी का उत्पादन लेकर वहाँ से चारा निकलता है चारा निकलता है उसके बाद वो चारा धीरे धीरे बढ़ते हुए अनुकूल परिस्थिति में वो बड़ा सा एक पौधा बन जाए अब पौधा बनने का बाद वो एक ठो बड़ा भिक्षु भी बन जाए और वो भिक्षा भिक्षो अगर रह जाए पाँच हजार साल 2000 साल महाराज उसके बाद वो विक्षक का जो आयतन होता है जो विस्तार होता है विस्तृति होता है उसको देख के अब हैरान हो जाओ कि महाराज कहाँ इसका शुरुआत है कहाँ इसका मूल कहाँ है वो जो आपका जो अक्षय बट बोलते हैं ना, वो अक्षय बट बहुत जगह है एक वृंदावन में है इलाहाबाद में है वाराणसी में भी विभिन्न जगह और कलकत्ता में गंगा का किनारे बोटानिकल गार्डन बोल के सिपू जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका बगल में हमने गया था आश्चर्य हो गया हम बॉट को देखे कई किलोमीटर जोड़ के उसका शुरुआत कहाँ है मैंने मूल उसका कहाँ है वो हमारे हम हम हम पागल हो गए बहुत बो, बोटानिस्ट जो उद्भिद के ऊपर रिसर्च गवेश करते हैं वो जगह जाएगा बोटानिकल गार्डन कैलकटा में गंग शिवपुर सिवपुर बोटानिकल गार्डन वहाँ गंगा का किनारे तो हमारा कहने का मतलब है वो बट वृक्षो जब उत्पत्ति कैसे हुए उसी को देखना है एक बट का फल को एक पंछी ने ठुकरा लिया खा लिया उसका बाद वो विष्ठा को तय किया वो अनुकूल परिस्थिति में पौधा हुआ उसका बाद वो बड़ा विक्षो हुआ और जाके 2000 हजार, हजार साल बाद उसका स्वरूप देख के पागल हो जाता है ना तो इसलिए ये जो तमाम दृश्यमान जगत है ये दृश्यमान जगत उपनिषद का विचार का अनुसार ये दृश्यमान जगत जब भी पुनः महाविष्णु का निश्वास के स्वाद जैसे क निश्चय शीतो काल मथावलम्बो जीवंती लोम बिलजा जगदंड नाथा विष्णुर महान स इो यशो कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजा ये जो बुद्ध नारायण है उसमें सुबह में साढ़े तीन चार बजे से ये चलता है ब्रह्म संहिता ब्रह्मा का ये जो अपना स्तुति है ये चलता है तो महाविष्णु का निस्वास और प्रश्वास निस्वास के साथ प्रकाशित होता है उसका बाद वो एक प्रासहेलेशन अर्थात एक बार ऐसा करके खींच ले पूरा विश्व उसके अंदर में चला तो उपनिषद में भी है सुंदर एक अहम बहु श्याम हम एक है बहु एक हम हमी एक अच्छी बहू हईव इको हम बहु श्याम भगवान का इच्छा हुआ तो विचार करके सीधा साई पाद जी ने दिखाया ये अव्यक्त प्रकृति प्रधान इसका तरफ से जो धीरे धीरे पूरा ये जो सृष्टि का विकास होता है वो भागवत का तिथरा स्कंद आदि विचार करके देखोगे तो पागल हो जाओ बड़ा आश्चर्य लगे सृष्टि का रहस्य और सीधा सीधे साहब कहते हैं कि जैसे इस सृष्टि का व्यक्त अवस्था आ जाता है पहले अब व्यक्त अवस्था में था सृष्टि नहीं था तमाम दुनिया में कोई नहीं था एक भगवान छोड़कर महाविष्णु छोड़कर दूसरा कोई नहीं था यहाँ तक कि इनके जो शक्ति है तरह तरह के शक्ति का प्रकार वो भी अपना अंदर में अप्यक्त अवस्था में था गेट माई पॉइंट वो हम भागवत का दशम स्कंद भागवत का दशम स्कंदों में जो श्लोक है उसको थोड़ा बताया था जय जय जित जा तो दो सी तो गुणा तमसीयद तो आत्म न सम् समस्त भग समुद्ध समस्त भगो भगवान क्यों बोलता है बल्ले भगवान इसलिए भगोबान अतः समस्त जो पावर है इसका सा शक्ति का सा संयुक्त तो जो तत्व है तमाम शक्ति तत्वों का साथ जुड़ा हुआ जो एक तत्व है उसका नाम भगवत तत्व है ना तमाम अनंत शक्ति हरि अनंत हरि रूप अनंत अनंत शक्ति वृंदावन से आए हुए एक भक्त बड़ा क्रिटिकल का प्रश्न किया था उसका उत्तर सुने उसको आनंद आया तो ये तमाम शक्ति का संहार करके भगवान अपना अंदर में लेने का बाद बास अहिंद सज्जा अहिंद सज्जा माने अहिंद्र मंद्र साप जो अनंत देव उसका ऊपर शहन कर किया आप सोचोगे कि भगवान हमारा मापिक शहन कर रहा है ऐसा नहीं है भगवान का शयन का मतलब है जोग माया जोग माया को आश्रित करके योग निद्रा अवलंबन की जो वो निद्रा अवलंबन करने का स्वाद स्वाद भगवान का जो बाहरी लीला का प्रकाश है उसको अव्यक्त तो अर्थात गुप्त तो कर लेते समझा मेरा जब कुछ नहीं रहते जब सृष्टि संहार हो जाता तो उपनिषद का विचार है तो उसमें कोई नहीं रहता कोई वस्तु कोई व्यक्ति नथिंग कुछ नहीं है एक भगवान तमाम शक्ति का प्रकाश जो है ये भगवान का लीला और जब अव्यक्त अवस्था में जाते हैं सृष्टि तो ये शक्ति का भी कोई प्रकाश नहीं क्योंकि शक्ति का प्रकाश होने का मान ही है शक्ति शक्ति मान के साथ लीला करे खेला करे है ना ये जीवात्मा ये भी तो शक्ति है इसका साथ भी भगवान खेला चलता है है ना तो जब शक्ति अंदर में वो अवरुद्ध समाव रुद्ध समस्त भगो समस्त भगो को अपना अंदर में घुसा लिया चुपचाप तब तो भगवान का कोई एक्शन नहीं है भगवान हिलते भी नहीं कोई हिलना धुलना सब बंद स्टैचू एकदम बड़ा जोगनिध्या को अवलंबन करके श्रीमद्भागवत जी महापुराण में ये विचार आता है कि जब चौमा चौ मही पालन करने का जो व्रत आता है उसी समय भगवान लिखा हुआ है वेदोस्तुति हमने अभी किया एक श्लोक का तो वेद स्तुति करते रहते हैं कि भगवान स्वयं एकादशी में स्वयं जाते हैं पारसो एकादशी में अपना करवट बदलते हैं ऐसा करके चेंज करते हैं और उत्थान एकादशी में जागते हैं और आप अर्चन पद्धति पूजो कर पूजा करोगे उधर भी ऐसा है खूब सुंदर श्लोक श्लोक है तो ये जो है इसमें भगवान का चौमासा जो स्वयं का जो विधान दिया गया ये है खेर विष्णु का और हम जो व्यक्त तो, व्यक्त तो अव्यक्त ये सब सृष्टि का रहस्य का बारे में बता रहे वो कारण सागर में स्वयं स्वयं जो है भगवान जहाँ से अनंत ब्रह्मांडों का प्रकाशित हो खीर सागर में अनिरुद्ध विष्णु जो तमाम जीवों का अंदर में परमात्मा का रूप में विराजमान है वो ये ब्रह्मांडों में ये जगत में जो है आपका खीर सागर उसमें भगवान सहन और जो कारण सागर में जो भगवान है उसका बारे में हम ये ब्रह्म संता का जो श्लोक बताया कि जो सुख क निश्चेष काल मथावलम्ब इस तो तमाम ये सृष्टि का प्रकाश कभी अव्यक्त अवस्था में तब भगवान छोड़ दूसरा कुछ वस्तु है नहीं यहाँ तक कि उस समय समय समय टाइम टाइम जो देखते हो कितना बजे वो समय भी नहीं रहता समझा मेरा बात क्या बोला उस समय समय बोल के जो जो टीप्स आप देखते हो टाइम वो समय भी नहीं रहता क्योंकि समय कैसे रहेगा सब तो भगवान अवरुद्ध करके रखे चलना फिरना सारे बंद आप इधर जो स्थिति है इसमें टाइम का व्याख्या करें तो समझेगा नहीं आदमी समय किसको बुलाया जाता है समय काके बोले यदि जो, जो अगर कोई क्वेश्चन किया हमारा समय किसको बुलाया जाता है तो क्या उत्तर होगा समय किसको बुलाया जाता एक बड़ा पृथ्वी के ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है उसका नाम आइंस्टाइन इसका तत्व भी हम डिफरेंट बुक्स में दे दिया था प्रोजन हरिकथा में बोलते हैं वो आइंस्टाइन के प्रश्न किया गया था आइंस्टाइन वाट डू मीन बाई टाइम समय क्या माने क्या है तो वो वैज्ञानिक ने उत्तर दिया टाइम इज नथिंग बट मूवमेंट समय का मतलब मूवमेंट अर्थात मूव करना तमाम दूरिया सौर जगत से लेकर अनंत तो ब्रह्मांडो यहाँ तक की आपका क्रियाक्रम जो है ये जो हो रहा है मूवमेंट इसको हिसाब में रखने का जो तरीका है इसका नाम टाइम है बहुत सारे विज्ञान भित्तिक विचार ये सब इधर बोलने से कोई फायदा नहीं कोई समझेगा नहीं तो बात ये है कि समय जब कोई मूवमेंट नहीं है तमाम दुनिया स्टैंड स्टिल हो गया कुछ नहीं है दुनिया ही है नहीं सारे भगवान का अंदर समय गया कोई जीवात्मा नहीं है एक भी दुनिया का कुछ नहीं कौन किसको देखेगा किसी को देखेगा भगवान ऑनली उस समय सारे सृष्टि अव्यक्त अवस्था में घुस जाता है तो सीधा समीप कहते हैं कि प्रधान और प्रकृति का माध्यम जो ये सृष्टि का जो प्रकाश होता है व्यक्त अवस्था में आता है ये व्यक्त और अव्यक्तो इसका बारे में इस श्लोक का ऐसा सुंदर व्याख्या किया फिर जब सृष्टि सृष्टि हुआ फिर कुछ दिन रहे और महाप्रलय हो जाए फिर उसका बाद फिर सृष्टि का प्राकृतिक पौलय नित्य नैमित्तिक प्रलय बहुत किस्म का प्रलय है आ, ये प्रलय का बाद और कुछ नहीं रहता इसको सीधा स्वामी पाद जी ने व्याख्या करके बताए ये व्यक्तो व्यक्ता बोल अव्यक्ता दीनी भूतानी व्यक्तो मध्यानी भारत ठीक ही बोला और जब महाविष्णु का अंदर में तमाम सृष्टि समाप्त हो गया अभी तो आप बोलोगे महाराज अनंत ये जीव राशि कहाँ जाएगा विचार है अनंत जीव राशि जाएगा भगवान विष्णु का अंदर भगवान विष्णु का जो निश्चास उसका साथ आज जब तक जब तक पुनर्व जब तक जब तक पुनर्वास सृष्टि प्रकाश नहीं होते तब तक वो जीवात्मा का वो अंदर में रह संस्कार का रूप में तो उसके बाद जब सृष्टि होगा सृष्टि होने का बाद जेटा जो गीता में भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण बताया ये मयाधक्षण न प्रकृति श्वेत चराचरम मयाधक्षण न प्रकृति श्वेत चराचरम चरम प्रकृति कुछ प्रकृति का करने का कुछ नहीं है मैं प्रकृति का गर्भों में अपना बीर्जों को आधान करते हैं उसका बाद प्रकृति एकदम तरह तरह का सृष्टि का अर्थात भिन्न भिन्न किस्म का नाम और रूप लेकर उपाधि लेकर एक एक जीव प्रकाशित होता है भिन्न <coughs> <coughs> भिन्न नाम रूप ये सब लेके एक एक जीवात्मा का एक एक शरीर मिलता है कभी छागल बन जाता जीवात्मा कभी सांप बन जाता कभी चिड़िया बन जाता कभी आदमी बन जाता कभी गौ माता बन जाता है ना तो ये जो नाना तो, जीवात्मा एक एक किस्म का शरीर को पकड़ लेते हैं तो उसका पहले आत्मा का प्रकाश नहीं था इसका मतलब ये है ये भगवान श्री कृष्णो भगवान श्री कृष्ण तो है ही है गोलूक में वो वो तो कराते हैं सब तो महाविष्णु का अंदर में जो एक सृष्टि का विनाश के बाद जो दोबारा दु, दु, सृष्टि होने जा रहा है तब तक ये जीवात्मा सब अंदर में रहे उसका बाद जब महाविष्णु दृष्टि दे दृष्टि इक्न प्रकृति का और इक्खन देगा दृष्टि दृष्टि का साथ साथ ये आंखों का दृष्टि का साथ अनंत जीव राशि प्रकृति का गर्भ में जाके पतित होता विद्यो जैसे आता महाविष्णु का साथ प्रकृति का डायरेक्ट कोई संयोग नहीं होता क्योंकि तुरिया भूमिका में प्रकृति तो प्रकृति है प्रकृति का कोई हिम्मत ही नहीं लेकिन महाविष्णु जब दृष्टि दे प्रकृति का और ऐसा देखे तो दृष्टि के साथ साथ अनंत जीव राशि जैसे लाइट जल उसमें लाइट का पेंसिल रहता है ना सूर्य से रे आता है और अनंत जीव राशि सब प्रकृति का गर्भ में निक्षिप्त होता है फिर प्रकृति वो जीवात्मा का एक एक जीवात्मा का पूर्व संस्कार के अनुसार प्रकृति माँ उसको एक एक एक-एक दे देता समझा मेरा बात एक एक किस्म का शरीर मिला कोई के किसी को गोडू किसी को भैंस किसी को सांप किसी को कुत्ता बिल्ली सब अपना कर्म फल का अनुसार ये रहस्य है सिद्धा साईं पाजी ने बोला देखो कभी अव्यक्त तो, कभी व्यक्त भूमिका में ऐसा चलते रहता बड़ा रहस्य है इसका बारे में थोड़ा बहुत व्याख्या हो पाया और ज्यादा हम व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि आगे चलना है यहाँ 29 नंबर श्लोक में सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने बताए आश्चर्य पश्य कचिद आश्चर्य वजती तथा चयत् चैन्य मनम मन शृति शुणोती श्रुत वेद न च कशि अर्थ आजवश्य आश्चर्य पश्य एनम् अर्थ ये आत्मा को बड़ा रहस्य के साथ है अंदर में बड़ा विस्मय आता है आत्मा कैसा है आश्चर्यवत पश्चति मैंने ये तत्व तत्व का विचार करने बैठे तो आश्चर्य हो जाता है मैंने उसका दर्शन पश्चति मतलब आत्मा को देखता है ऐसा नहीं मतलब उसका जो दर्शन है विचार करने में तो आश्चर्य हो जाता है क्या कैसा चीज है आश्चर्यवत पश्चति कश्चित एनम आश्चर्यवत बदती तथान्य और दूसरा जाएगा किसी ने आत्मा का बारे व्याख्या करता है वो भी उसका आश्चर्य लगता है बोले तो कैसा है समझ में नहीं आ रहा है क्या है आश्चर्यवत चौनम चैनम मन्य श्रृणौती आर सुत्तापी एनम वेद न चव कशित आर आत्मा का बारे में जब कोई भाषण सुनता है तो वो भी अवाक हो जाते ये कैसा चीज है और सु, बहुत भाषण सुनने का बाद भी इसको जान नहीं पाते बहुत आत्मा के बारे में बहुत सुनने का बाद भी जान नहीं पाते कब जान पाते भले जब ये वस्तु वो पात्रों को स्वीकार करते हैं हम मेरे को हम अपने को तेरा सामने प्रकाशित करेगा नायम आत्मा प्रवचन मिधाया नो बहु नो सुते नो जम ये सो वृणुते तेनो लभ्यो ये आत्म वस्तु जिसको बोलते हैं ते मेरा है सामने यार मैं अपना स्वर्व को देखा देते हैं तब वो जान पाता नॉट बिफोर दैट उसका पहले जान नहीं पाता समझा मेरा बात तो अर्जुन का सामने भगवान श्री कृष्ण जैसा गुरु है कृष्णम वंदे जगत गुरु गुरु तो यही है गुरु तो ग्रहण किया ना अर्जुन गुरुमुखोपदिष्ट वैष्णव माने गुरु गुरु माने वैष्णव वैष्णव तत्व गुरु तत्व एक है अभी भगवान श्री कृष्णों का बारे में शास्त्र में विचार है कृष्णम वंदे जगत है ना और आपने ये भी सुने होंगे पहले हम बताएं जे अर्जुन कृष्णों कुछ, को गुरु गुरु रूप में गौन के स्वाधिम तमण तो गुरु शिष्यों में खेल चल रहा है मैं इस बात को क्यों उठाया भले देखो कृष्ण भगवान जैसा कृष्णम वंदे जगत गुरु साक्षात्वर अखिलेश्वर भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं स्टिल अर्जुन इतना आत्मतत्वों का बारे में उपदेश लेने का बाद भी ही कैन नॉट फील डायरेक्टली एतो उपदेश सुन लो इतना उपदेश सुनने का बाद भी फिर भी अर्जुन का अंदर में संशय संदेह विगत नहीं हुआ अगर विगत हो गया होता तो यहाँ गीता स्टप हो जाए लेकिन अभी भी अर्जुन का अंदर में संशय है संशय है इसका मतलब है तुम आत्म तत्वों के बारे में खूब सुनने के लिए बैठो बहाना बनाओ कि हम सुनने के लिए बैठे तो थे महाराज जी के सामने लेकिन अगर आपका अंदर में शरणाग ठीक नहीं है पात्रता ठीक नहीं है तो हम क्यों हमारा बाबा पर जो भी हो उसका बात सुनने की बात इवन इवन इफ यू हियर फ्रॉम पहुपात पहुपात का बात सुनने के बाद भी कुछ नहीं हो सकता बहुपात जी बताओ भोपात खुद बताए महा महा तत्व का बास तत्व सुनने के बाद भी ये ज्ञान तुम्हारा अंदर में नहीं भी ठहर सकता है भोपात तब तो बताए इसका मतलब यह है वो जीवात्मा का अंदर अपराध बहुत है बहुत अपराध छा गया ताते अपराध अच्छे पचूर, यह अपराध को धीरे धीरे कटा दो जैसे बादल हट जाए सूरज का अपना स्वरूप प्रकाशित होता है और जब तक घना बादल आसमान को घेर लेते हैं तो कोई पागल आदमी कोई अज्ञानी बोले कि महाराज सूर्य बोल के कुछ है ही नहीं क्योंकि बादल उसका आँखें का दृष्टि को बंद करके रखा है और बादल कहाँ तक होगा उसका बाहर जाओ फिर देखोगे सूरज दिखाई पड़ेगा है ना तो अज्ञान के द्वारा अप अपराध मतलब अज्ञान ज़्यादा से अपराध का मतलब अज्ञान और ज़्यादा पकड़ लेगा जो ज़्यादा जो जितना अपराध करता है उसका ज्ञान चेतना उतना ही परिमान आच्छादित हो जाता तब वो उसका शुदब बिल्कुल खो जाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं कर सारे विचार खो जाते वो तक पागल हो जाते उसको जिंदगी का कोई मकसद है नहीं सोचता है फेल्योर हो जाता है तो इसलिए साधक जो है विचार करके देखें अगर थोड़ा बहुत कुछ हुआ है उसको कटाने का कोशिश करें साथ साथ देखो आप फिर प्रकाशित हो जाएगा ऐसा हजारों लाखों केस है लाखों तो अर्जुन का सामने इतना उपदेश करने का बाद भी साक्षात भगवान बोल रहे हैं कि जितना गुरु है तमाम गुरुओं का गुरु कृष्ण है फिर भी कृष्ण अर्जुन का अंदर में आत्म आत्मतत्व तो संपूर्ण रूपे प्रकाशित नहीं हो अगर होता तो मान लेते देही नित्यम देमुद्ध अयम देहे सर्वस्व भारत तस्मा सर्वाणी भूता नचतम अर्सी देही निबुद्व अयम देहे सर्वस्व भारत सर्वभावन ये भारत वंशीयो भारत वंशीय तो अर्जुन ये शरीर में जो आत्मा है नित्यों नित्यम अबद्ध ये इसको बद नहीं किया जाता है मारा नहीं जाता है तो इसका लिए तुम सोच में क्यों परे हो अर्जुन अगर तर्क दे जब हम युद्ध करेंगे कैसे गुरु ये सब गुरु तो गुरुवर्ग है आ कृष्ण का तर्क दे ये तो आतोताई है आतोताई का पक्ष लेकर ये लड़ाई करने आए हैं तो इसको किसी भी हालत से क्षमा करने का कोई बात ही नहीं आता और ऑल ये युद्ध जो संगठित हुआ है ये तुम्हारा इच्छा के द्वारा संगठित नहीं हुआ अर्जुन या तो पंचो पांडव का कोई इच्छा नहीं था कि युद्ध हो जाए ये उसका बेईमानी का कारण पं कौरव का कौरवों का बेईमानी का कारण और इसका जो जिद्ध है इसके द्वारा ही ये युद्ध समपस्थित हुआ और स्वयं भगवान भी गए थे वो युद्ध अगर न, ना युद्ध ना हो इसका व्यवस्था को पक्का करने के लिए दूत बन के गए थे तो फिर भी हुआ नहीं तो अर्जुन को पास कृष्ण का ये कहना है कि इस तो धर्म युद्ध है कि, कि तुम्हारा भी इच्छा नहीं था तुम्हारा तो इच्छा करके युद्ध नहीं कि तुम जोर जबर से किसी को खून करने के लिए अरे युद्ध आया है मानेंगे नहीं तो आतोताई है फिर भी अर्जुन का अंदर में जो शोक मोह है वो जा रही वो बोले आतोताई जो भी है किसी को काटे मारे तो पाप तो आएगा ही अर्जुन यही भावना में पड़ा अरे मारे हमारा सामने छटपटा मर जाए तो पाप नहीं होगा इसके बाद अब अभी भगवान कैसे कर्म को अरे भगवान बोल रहे हैं अर्जुन तेरा अंदर में अभी भी कर्तापन समाप्त नहीं है ये जो डेफिनेशन है जो हम मारेंगे तो छटपटा के मर जाएंगे पाप तो आएगा उसका मतलब क्या लक्षण है उसका पूरा 100 प्रमाण है कि अर्जुन का अंदर में कर्तापन डुअर्सिप हम करता है ये ये जो दर्शन है यह समाप्त तो नहीं हुआ हुआ नहीं अर्जुन का अंदर में करतापन हा हम करता है ये भाप का समाप्ति अभी तक नहीं हुआ जितना प्रवचन भगवान श्री कृष्ण दिए हैं अभी तक कुछ नहीं अभी भी बोल रहा है अभी जब कर्तापन समाप्त तो नहीं हुआ तो भगवान श्री कृष्ण अभी दूसरा रास्ता जा रहा है आत्मदत्त तो तो दिया तो पकड़ नहीं पाया उसका इमोशन इसका मोह शोक इतना छा गया तो क्या करे तो मतलब ठीक है अभी कैसे कर्म करना है जैसे तुम जे पाप और का जो वो जो चिंता में अभी भी पड़े हुए वो तो हम तुमको ऐसा टेक्निक बताएंगे जैसे कर्म को करने का बाद तुमको वो कर्म करने का बाद कोई पाप और पुनो किसी स्पर्श नहीं करे Now I can speak this technique to you। हम इसी टेक्निक को तुम्हारे बताएँगे और इसी को खुल परिष्कार साफा करने के लिए भगवान अभी कर्मार्पण कैसे कर्मों को किया जाए इसका टेक्निक को बताए बहुत ध्यान से सुनना तुम्हारा अंदर में जो बंधन है पूरा गीता सुनने के साथ साथ हटना चाहिए अगर हम चीटिंग करने नहीं बैठे ये सुनने का साहस साथ तो तुम्हारा अंदर में गन जाना चाहिए अगर नहीं गया तो दुखी मत होना अपराध है पुछो हम कान पकड़ते हमको बैठा दिया हम क्या करें <laughs> ये जो है भगवान अभी बोल रहे हैं कि देखो सधर्मम ओपी बिकम पितुम अर्सी तुम अगर स्वधर्मो तुम अगर स्वधर्मों का बारे में चिंतन करो तो फिर भी तुमको तुम्हारा अंदर में सस्पेंशन सर बकाटो बेचैनी ये करे क्या करे सब जो विचार तुमने तो पेश करते हो सारे समाप्त हो जाए क्योंकि तुम क्षत्रिय हो तुम क्षत्रिय हो वर्णों और आश्रम का विचार का अनुसार भगवान ने पूरा तमाम समाज को व्यवस्थित किए सेग्रिगेशन चतुर्वर्णो मया श्रृष्टम गुणकर्म विभाग सह हमने सारा समाम को तमाम ये समाज को व्यवस्थित करने के लिए आपस में लड़ाई ना हो जाए उल्टा सीधा ना ब्राह्मण क्या क्या जूता बिक्री करने के लिए बैठ गया बाजार में जाके अरे तुम ब्राह्मण हो बोले महाराज क्या करे हम चटाजी है बाण बनाजी है नौकरी चाकरी नहीं मिला जोता का करवार बैठ के अच्छा ही है लोग आता है देखिए आपका साइज कितना है पैर का एक ही तुम्हारा काम था ए अभी समाज में ऐसा हो गया क्या करे बोलो पूरा जो है वर्णों और आश्रम का विपर्जय उपस्थित हुआ वर्णों और आश्रम हमने दो पाँच सात जब गीता शुरू किया था वो भी वर्णाश्रम धर्म के बारे में थोड़ा बताने गया तो बोला कैसे वर्णोशंकर हो जाए सब बताया था बारे मीठ सारे उल्टा उल्टा रास्ता पे चल रहा है तमाम समाज उल्टा रास्ता पे चल रहा है हम बोलने जाए तो हम बोले ये एक पागल है कहाँ से है उल्टा सीधा बोल रहे हैं हम कोई पागल बोलेगा कोई मानेगा नहीं मेरा बात मेरी जानकारी है इसलिए प्रचार क्या करें हम बुलाता है पूजा करो और कथा बोलो कहाँ पूजा करें कोई सुनेगा तो ये जो बात है भगवान अभी कह रहे हैं कि स्वधर्मम ओपी चावेक्षो निकम पिकुम और हसी अपना धर्मों का ऊपर ध्यान दो अर्था ये धर्मो आत्मधर्मो नहीं है आश्रम का धर्मों का जो सेग्रीगेशन इसका बार बताया गया सधर्म ओपिचावेक्षो तुम अबार अपना धर्म क्या यह विचार करने बैठो तो इसमें भी तुम्हारा कर्तव्यों से हट जाना उचित नहीं निकम्पितुम अर्सी अधर्माधि जुझ्जात श्रेय अन्य क्षत्रिय सौ नीद्वते क्या बताया क्या बताया धर्माद ही युद्धात्त क्षत्रिय न विद्यते एक क्षत्रियो का जो स्वभाव है धर्मयुद्ध उपस्थित हुआ समाज में संकट उपस्थित हुआ वैश्यो ब्राह्मण शूद्र सभी को अपना बाहुबल के द्वारा रक्षा करना इसे तो तुम्हारा उधर जो अर्चन पद्धति में जो बताते हो जो ब्रह्मा का ब्रह्म सुक्ति हैं पाद्याम सुद्रो अजात क्या कौन बोलते हैं अर्चन का टाइम में वो नहीं बोलते हो उच्चारण करते हो उच्चारण आता है एकदम परफेक्ट नहीं तो लोग हंसेगा तो हाँ तो तो बाहु से क्षत्रिय ब्राह्मण मुखमासित मुख से जवान से ब्राह्मण का उत्पत्ति हुआ इसलिए ब्राह्मण ब्राह्मणों के द्वारा सारे शास्त्रों का विचार वेद पुराण जिस संभव है शूद्र अगर बैठ जाए तो ठीक नहीं है तो आज शूद्रो पदभा मजाया था शूद्रो का उत्पत्ति पदस्थल अर्थात चा समान समाज का सेवा धर्म में उपस्थित रहेगा शूद्रो और क्षत्रियो बाहु उरु से वैश्यो ऐसा विचार है तो अगर ऐसा विचार है तो तमाम समाज समाज का अगर संकट उपस्थित हुआ है तो क्षत्रियो का धर्म है कि सारे अभयदान करें। कोई चिंता नहीं हम जा रहे हैं हमारा पान जाए फिर हम रखा करेंगे यही तो कर्म है क्षत्रियो क्षत्रियो समाज को रक्षा करेगा युद्ध युद्ध चौपलायनम युद्ध में भागेंगे नहीं गीता में है बाद में चर्चा करेंगे तो अपना सधर्म का बारे में अर्जुन को अलर्ट कर रहा है अर्जुन सावधान तुम्हारा सधर्म का बारे में विचार करो तब भी तुमको युद्ध नहीं करूँ ये विचार उचित नहीं होता क्योंकि तुम हो और बताएं कि धर्मादि ही श्रेयो अन्थात क्षत्रिय संविद्य थे का लिए युद्धों से बढ़कर कुछ होता ही नहीं क्योंकि अभी धर्म युद्ध है तुम तो बेकार मर नहीं गया किसी को और उसका बात कह रहे हैं कि जद्र्छया चोपन्यम स्वर्गोदारम अपृतम सुखिण क्षत्रिय पार्थो लभंते युद्ध मिदृशम ऐसा का ऐसा किस्म का जो युद्ध है बड़ा भाग से मिलता है देखो अर्जुन जद्रच्छया चपन जद्रच्छया चौपन्यम स्वर्गोदारम अपृतम ये भगवत इच्छा के द्वारा उपनीत हुआ है ये तुम्हारा इच्छा नहीं हुआ तो जद्रिच्छया भगवान के इच्छा के द्वारा अपने आप ये युद्ध तुम्हारा सामने आया चौपन्यम और इसके द्वारा तुम अगर युद्ध मारे जाओ तो ये इसका लिए भी तुमको स्वर्ग मिलेगा क्योंकि धर्म युद्धों में स्वाभाविक स्वर्ग मिलता है धर्मयुद्धों में स्वाभाविक स्वर्ग मिलता है धर्म युद्धों में स्वाभाविक स्वर्ग मिलता, मिलता है और दोबारा ये बात हम याद दिलाना चाहूं कि ये कुरुक्षेत्र है और शुरुआत में मैंने बता दिया कुरुक्षेत्रों में ये आशीर्वाद पहले से हैं कुरुक्षेत्रों में जो भी मरे कुछ भी दान करे मरे जाए मरे जाए तो उसका लिए हंड्रेड परसेंट स्टैम्प स्वर्ग मिलेगा ऐसे ही तो धर्म युद्धों में कुछ नहीं बहुत सारे आदमी बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन करते हैं महाराज एक बात है क्या पहले देश का लिए जो प्राण देते हैं ये आदमी का क्या भूतपेद बनेगा बड़ा सुंदर क्वेश्चन किया देश माता के लिए जो प्राण देते क्या भूतपेद बनेगा कितना सुंदर क्वेश्चन है देखो अमोला निश्चित नहीं बहुत सारे सब विचार है बाद में सुनने के अभी नहीं बोलेंगे तो यहां बताया गया जे सुखी नहा खत्रहा पार्थो लभं थे में दृशम ऐसा किस्म का अगर युद्ध हो किसी खत्रियों का जिंदे में जिंदगी में आया तो क्षत्रियो बड़ा खुश हो जाते हैं बड़ा आनंदित, आनंदित होता है सुखी नहा खत्रिया हाँ पार्थो तो लवनते युद्ध में दिशम ऐसा किसी का युद्ध अगर किसी का जिंदगी में आए खत्रियो तो बड़ा खुशी हो जाते बा क्योंकि अगर मारे भी जाए तो स्वर्ग तो निश्चित है जाएगा अथो इमम धर्म संग्रामम न कैष्यसी तत स्वधर्म की चाहित्वा पापम अवापस अथो चेम धर्म संग्राम न कई्यसी तत स्वधर्म चाहित्वा पापम पाप अगर तुम फिर भी जो जिद करो नहीं हम युद्ध नहीं करेंगे ठीक है तो तुम्हारा रुचि है इसमें तुम्हारा क्या हुआ तुम ये धर्म युद्ध कर नहीं करोगे बोल के अगर जिद्द बना लिया तो तथा उसमें क्या होगा तुम सधर्मों से तुम्हारा विक्षेप हो जाएगा सधर्म तुम्हारा नष्ट हो जाएगा कीर्ति नष्ट हो जाएगा तुम कीर्तिमान हो अर्जुन तुम कीर्ति मानो तुम्हारा कीर्ति पुराना कीर्ति सारे नष्ट हो जाए और वो बात छोड़ो आ ये छोड़ो हितवा चौ उसका बाद भी हितवा ये सब छोड़ भी दो तो छोड़ने के बाद पाप अब बा, उसका उसका तुम्हारा पाप भी होगा पाप लगेगा क्योंकि तुम नहीं किया तो तुम क्या करोगे तुम्हारा पाप आश्रय करेगा तुम सधर्मो नहीं किया सधर्मो तुम्हारा खत्म हो जाएगा खराब हो जाएगा कीर्ति नष्ट हो जाएगा और चौहित्वा ये सब अगर छोड़ दो नहीं करोगे युद्धफुद्ध हो तो पापम अब तुम्हारा जिंदगी में पाप छा जाएगा क्या करोगे अभी विचार बना लो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने कह रहे हैं तो देखो इतना बड़ा वीर हो तुम तुम्हारा कीर्ति जगत में छए हुए हैं अर्जुन बोल के क्या अर्जुन कौन है वो सब जन दुनिया जानते हैं अकीर्तिपी भूतानी कथई स्वंती ते अव्य सम्भवित मरणाद ते अकीर्ति चापी भूतानी आसारे तुम्हारा अकीर्ति के बारे में ये अर्जुन ने भाग्या ओ कायर है अकीर्ति चापी भूतानी कथ स्वंती ते अव्ययम तुम्हारा बारे में सब बोलते रहेगा संभवी भविचे सम्भावितो संभ, संभावित की मरनाद तिरचते अगर तुम्हारा जीवन का कीर्ति समाप्त तो हो गया तो मरने मरना जीना क्या फर्क है, है? कीर्तिर यस्वो सजीवती तुम्हारा कीर्ति अगर खत्म हो गया तो तुम्हारा जिंदगी क्या तुम तो मर दो तो बन जाए मरोगे तुम संभावित सुच आकिर्तिर मरनाद तीर उच्चते इससे मरना अच्छा है और आदमी बोलेंगे बोलेंगे भयाद रनाद उपरतम मंगसन्तेम महारथ तुम महारथ हो आ सब ये सोचेंगे भय के मारे डर के मारे कायार अर्जुन युद्ध क्षेत्र से भाग गया भयाद रनाद उपरतम उपरतम मंगसंत ताम महारथा जे शांचो म बहुमतो भुत्या या शशि लाघवम तुम्हारा बारे में अगर ये अकृति और, और बोलते रहेंगे तुम्हारा सारे जो तुम्हारा तुम जो तुम्हारा जो इतना भारी भारीपन था वो लघु हो जाओगे तुम जे शांचो म बहुमतो भुत्या या शशि तुम्हारा सारे कीर्ति तुम्हारा जो तुम्हारा जो तुम्हारा जो ये है सुना मैं सारे लाघव हो जाएगा लोगू हो जाओगे तुम तुमको लोग लोगू सोचेंगे और उसका बात कह रहे हैं अबाच्यो वादांश बहू नो बदिस्वंती तबाहीता निंदबोस्वामर्थम तथो दुख तरम किंग नो बोलने का योग्य बात नहीं है वो सब बात तुम्हारा लिए प्रयोग करेगा ये बोलना उचित नहीं तुम्हारा बारे में वचन अब्याच वादांश बहुना बधिश्वंती जो बात बोलना उचित नहीं तुम्हारा लिए वो सब बात बोलेगा तब अहिता तुम्हारे हितकारक नहीं होगा वो सब बात निंदनत निन्दनत स्त वो स्वामर्थ्यम तुम्हारा स्वामर्थ का निंदन करेगा बेकार डर के मारे भागे तो बोलो इससे बढ़कर दुख की बात क्या हो सकता तो तो दुखो तरम नु किम इसके अतिरिक्त दुख क्या बात क्या होगा इसके बाद एक श्लोक बोल के हम अभी समाप्त करेंगे भगवान श्री कृष्ण तर्क दे रहा है बोल रहे कि तत्वा प्राप्त स्वर्गम जीवा वा मोक्षसे महिम तस्माद उत्तिष्टो कंतियो युद्धायो कृत हो तुम युद्ध के लिए एकदम तैयार हो जाओ एकदम निश्चय कर लो मन से क्यों बोले देखो तुम्हारा तो नुकसान आइदर हुए किसी भी रास्ता में जाओ तो थोड़ा तो नुकसान है नहीं अगर जुद्धा में तुम मारा जाओगे तो सर मिलेगा और अगर जीतो तो ससागरा धरा तुम्हारा कब्जा में रहेगा तुम शासन करोगे हैं समझा मेरा बात राय तो को पालन करना है पांडव पांडव इसलिए बोला हतोबा वा प्राप्सी सरगम मर जाओ तो सर मिलेगा जीत्या व भक्ससे जय हो गया तो तुम तुम्हारा तुम ये पृथ्वी का अधिपत्य तुम्हारा रहेगा तस्मात इसीलिए तस्मात उत्तिष्ठ कौंत्य युद्धाय कृतनिश्चय तो इसका बाद तुम तर्कों से बितर्कों मन का अंदर में जितना संशय है सारे समाप्त कर दो क्योंकि तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता वाछा कल्प के पासिंद भय वो पतिता पावन भ्यो वैष्णव भ्यो